संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व भगवान द्वारा अर्जुन की सर्प मुख बाण से रक्षा तथा अश्व से नाक का बध संजय कहते हैं राजन तंदंतर भागे हुए कौरव सैनिक धनुष से छोड़ा हुआ बाण जहां तक पहुंचता है उतनी दूरी पर जाकर खड़े हो गए वहां से उन्होंने देखा कि अर्जुन का अस्त्र चारों ओर बिजली के समान चमक रहा है फिर यह भी देखने में आया कि कर्ण अपने भयंकर बाणों से उनके अस्त्र को नटके डालता है अब अर्जुन प्रचंड रूप धारण कर कौरवों को भस्म करने लगे यदि कर्ण ने अथर्वण अस्त्र का प्रयोग किया व शत्रुनाशक अस्त्र उसे परशुराम जी से प्राप्त हुआ था उसके द्वारा कर्ण ने अर्जुन के अस्त्र को शांत कर दिया और उन्हें भी तेज किए हुए सहायकों से बिंद डाला उस समय कर्ण और अर्जुन ने इतनी बाढ़ वर्षा की कि सारा आकाश ढक गया उसमें तनेक भी जगह खाली न रह गई कौरवों और सोमकों को चारों ओर बाणों का जाल सा फैला हुआ दिखाई देने लगा घोर अंधकार छा गया। के सिवा और कुछ नहीं सूझता था वहां करते समय वीरता, संचालन, तथा पुरुषार्थ में कभी सुधपुत्र कर्ण बढ़ जाता था और कभी अर्जुन दोनों तो एक दूसरे का छिद्र देखते हुए भयंकर प्रहार कर रहे थे यह देखकर समस्त योद्धाओं को बड़ा आश्चर्य हो रहा था उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी कर्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगी वाह हरि कर्ण शाबाश अर्जुन यही बात आकाश में सब ओर सुनाई पड़ती थी इसी समय पाता लोक में रहने वाला अश्वसेन नामक नाग जो अर्जुन से वैर मानता था कर्ण तथा तो अर्जुन का युद्ध होता जान बड़े वेग से उछलकर वहां आ पहुंचा और अर्जुन से बदला लेने का यही उपयुक्त समय है ऐसा सोच बाढ़ का रूप बनाकर वह कर्ण के तर्कश में समा गया उस युद्ध में जब किसी तरह अर्जुन से बढ़कर को ही मारने के लिए उसे बड़े यत्न से और बहुत दिनों से सुरक्षित रखा था वह नृत्य उसकी पूजा करता और सोने के तर्कस में चंदन के चूर्ण के अंदर उसे रखता था उसी बाण को उसने धनुष पर चढ़ाया और अर्जुन की ओर ताक कर निशाना ठीक किया परंतु इस बाढ़ के धोखे से अश्वसेन नामक नाग ही धनुष पर चढ़ चुका था यह हाय हाय करने लगी उस समय ने जब उस भयंकर बाण को धनुष पर चढ़ा हुआ देखा तो कहा कर्ण तुम्हारा यह बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा जरा सोच विचार कर फिर से निशाना ठीक करो जैसे यह मस्तक काट सके यह सुनकर कर्ण की आंखें क्रोध से उद्दीप्त हो उठी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 अपने रथ को तुरंत पैर से दबा दिया भार पड़ने से रथ के पहिय कुछ कुछ जमीन में धंस गए साथ ही सोने के गहनों से सजे हुए घोड़े भी पृथ्वी पर घुटने टेक कर जरा सा झुक गए भगवान का यह कौशल देख आकाश में उनकी प्रशंसा से भरी हुई दिव्यवाणी सुनाई देने लगी फूलों की वर्षा होने लगी कर्ण का छोड़ा हुआ वह बाढ़ रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के कंठ में न लगकर मुकुट में लगा वह मस्तक से नीचे जा पड़ा अर्जुन का वह मुकुट पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग और वरुण था बड़ी, बड़ी मीठी सुगंध फैलती रहती थी अर्जुन ने दैत्यों को मारने की इच्छा से जबरण यात्रा की थी उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने हाथ से यह मुकुट पहनाया था वही मुकुट कर्ण के साथ युद्ध करते समय सर्प की से होकर जलता हुआ जमीन पर जा रूप में अर्जुन के साथ वैर रखने वाला तक्षक का पुत्र था कि वह पुनः तर्कस में घुसना ही चाहता था किन्तु कर्ण ने उसे देख लिया कर्ण के पूछने पर वह कहने लगा कर्ण तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर बाढ़ नहीं छोड़ा था इसलिए मैं अर्जुन का मस्तक न उड़ा सका अब जरा निशाना साध कर चलाओ फिर मैं अपने और तुम्हारे शत्रु का सिर अभी काट डालता कर्ण ने पूछा तुम कौन हो नाग ने उत्तर दिया मैं नाग हूँ अर्जुन ने खांडो वन में, में मेरी माता का वध करके बहुत बड़ा अपराध किया है इसके कारण मेरी उससे दुश्मनी हो गई है यदि स्वयं भद्रधारी इंद्र उसकी रक्षा करने आवे तो भी उसे यमराज के घर जाना पड़ेगा कर्ण बोला नाग आजकल दूसरे के बल का आश्रय लेकर विजय पाना नहीं चाहता यदि तुम्हारा संधान करने से मन में रोष भी है इन सबके द्वारा मैं स्वयं ही अर्जुन को मार डालूंगा तुम प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ कर्ण की यह बात नागराज से नहीं सही गई वह स्वयं ही अर्जुन का वध करने के लिए अपना भयंकर रूप प्रकट करके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 उसी वैर को याद करके आज यह तुम्हारी ओर आ रहा है तब अर्जुन ने आकाश में तीर्थी गति से उड़ते हुए उस नाग को तेज किए हुए छह बाढ़ से मार डाले बाणों के प्रहार से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ा उसके मारे जाने के बाद भगवान ने पृथ्वी में धसे हुए रथ को अपनी दोनों भूजाओं से ऊपर निकाला उस समय कर्ण ने श्री कृष्ण को बारह तथा अर्जुन को नब्बे बाणों से घायल कर दिया फिर एक भयंकर बाण से अर्जुन को बिंध करके वह बड़े जोर से गर्जने और हंसने लगा